ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पद दूसरा इस पद में उपास्य ब्रह्म अस्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त वाक्यों का विचार है सर्वत्र प्रसिद्धाधिकरण सूत्र एक से आठ प्रथम पाद में जन्माद्यतः इस सूत्र से आकाश आदि संपूर्ण प्रपंच के जन्म आदि का एकमात्र कारण ब्रह्म है ऐसा कहा जा चुका है कि कारण रूप उस ब्रह्म के सर्वव्यापक नित्यत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वात्मक इस प्रकार के धर्म भी अर्थतः कहे गए ही हैं तथा ब्रह्म से भिन्न दूसरे आकाश प्राण ज्योति आदि अर्थों में प्रसिद्ध आकाश प्राण ज्योति आदि कुछ शब्दों का ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादन के द्वारा एवं कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें ब्रह्मलिंग तो स्पष्ट है परंतु आपातः संदेह होता है कि वे ब्रह्म विषयक है या नहीं वे भी वस्तुतः ब्रह्म विषयक ही है ऐसा स्पष्ट निर्णय किया गया है अब पुनः जिन अन्य वाक्यों में ब्रह्मलिंग स्पष्ट नहीं है उन वाक्यों के विषय में संदेह होता है कि क्या वे भी परब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं अथवा किसी दूसरे का उसे उसके निर्णय के लिए इस द्वितीय और तृतीय पद का आरंभ किया जाता है सूत्र पहला सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश सर्वत्र सर्वत्र सब में, सर्वं इत्यादि रूप से ब्रह्म मनोमय मनोमयत्व आदि धर्मों से उपदेश है अतः मनोमय ब्रह्म ही है जीव नहीं सर्वं सर्व खेह यह सारा जगत ब्रह्म ही है क्योंकि उस ब्रह्म से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है संकल्प वाला होता है मरणोपरांत वैसे ही होता है इसलिए पुरुष को संकल्प ध्यान करना चाहिए और वह ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर और प्रकाश स्वरूप है इत्यादि श्रुति है यह संशय होता है कि क्या यहाँ मनोमयत्व आदि धर्मों से जीवात्मा का उपास्य रूप से उपदेश किया जाता है अथवा परब्रह्म का। पर ब्रह्म का ही के स्वामी उस जीवात्मा का ही मन आदि के साथ संबंध प्रसिद्ध है पर ब्रह्म का नहीं अप्राणो प्राण रहित मन रहित शुद्ध है इत्यादि श्रुतियों से मन आदि के साथ पर ब्रह्म के संबंध का निषेध किया गया है परंतु सर्वं यह सब ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ही ही है है इस श्रुति में स्व शब्द से ही का उपासे रूप से का रूप ग्रहण किया गया है। तो फिर यहाँ जीवात्मा की उपास्य रूप से आशंका क्यों की जाती है यह दोष नहीं है क्योंकि यह वाक्य ब्रह्म की उपासना विधि परक नहीं है किंतु क्षम विधि परक है क्योंकि सर्वम खलविदम निश्चय यह सब ब्रह्म ही है यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है उसे में लीन होता है उसे में चेष्टा करता है इस कारण उपासक उस ब्रह्म का ही राग द्वेश है, है कि यह संपूर्ण विकारात्मक जगत भी वस्तुतः ब्रह्म ही है क्योंकि उससे उत्पन्न होता है उसमें लीन होता है और उसमें चेष्टा करता है जब सारा जगत एकात्मक एक ब्रह्म रूप ही है तो राग द्वेश अधिक का संभव नहीं है को शांत शांत होकर उपासना उपासना चाहिए, परंतु परक होने पर उपासित यह वाक्य का का विधायक नहीं हो सकता। उपासना का तो वह ध्यान करे इस वाक्य से विधान किया जाता है क्रतु संकल्प अर्थात ध्यान यह अर्थ है उस ध्यान का विषय रूप से मनोमय प्राण शरीर मनोमय प्राण शरीर यह जीवलिंग की श्रुति है इस कारण हम ऐसा कहते हैं कि यह उपासना जीव विषय है सर्वकर्मा सर्व काम सर्वकर्म सर्व वाला तथा सर्व विशेषण भी अनेक जन्म परंपरा से जीव जीवभिशेक हो सकता है एश म आत्मा, आत्मा यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर धान अथवा यव से भी सूक्ष्म है इस प्रकार हृदय स्थान तथा अनिय और महत्व दोनों एक वस्तु में नहीं रह सकते क्योंकि दोनों का आपस में विरोध है यदि दोनों में से एक का ही ग्रहण करना हो तो प्रथम श्रुत होने से अण का ही आश्रय करना ठीक है यद्यपि संसार दशा में जीव में महत्व परिमाण नहीं है तो भी मोक्ष दशा में जीव में ब्रह्म भाव जीव ब्रह्म है की अपेक्षा महत्व हो ही जाएगा और सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में जीव विषयत्व का निश्चय होने पर अंत में एकद्रह्म यह ब्रह्म है इस प्रकार जो ब्रह्म का संकीर्तन है वह भी प्रकृत परामर्श के लिए होने से जीव विषयक है इस कारण मनोमयत्व आदि धर्मों से जीव उपास्य है सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह आदि धर्मों से पर ब्रह्म ही उपास्य है, है। आलम्बन जगत का कारण रूप से संपूर्ण वेदांत वाक्यों में जो प्रसिद्ध है और यहाँ सर्वम खलविद्रह्म इस वाक्य के आरंभ में श्रुत है वही ब्रह्म मनोमयत्वादी धर्मो से विशिष्ट इस श्रुति में उपदिष्ट है यह युक्त है ऐसा होने पर प्रकृति की हानि प्रकरण से प्राप्त ब्रह्म में संभव होने वाले मनोमय का करना करना एवं स्वीकार जीव में उन धर्मों की कल्पना करना की प्राप्ति भी न होगी परंतु वाक्य के आरंभ में तो क्षम विधि की विवेक्षा से ही ब्रह्म का निर्देश किया गया है स्व विवक्षा से नहीं अर्थात ब्रह्म का विधान करने की विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश नहीं किया गया है ऐसा जो पूर्व पक्षी द्वारा कहा गया है इस पर कहते हैं यद्यपि की विवीक्षा से ब्रह्म का निर्देश किया गया है तो भी उपदिष्यमान तो वह ब्रह्म ही है, जीव तो न सन्निहित है और न स्वशब्द से ग्रहित ही यही जीव और ब्रह्म के निर्देश में अंतर है सूत्र दूसरा विवक्षित गुणोप विवक्षित विवक्षित गुणों च। सूत्रार्थ उपासना के लिए सत्य संकल्पत्व, अतः मनोमय ब्रह्म ही है जीव नहीं भाष्यार्थ जिनका कथन अभिष्ट हो वे विवक्षित कहलाते हैं यद्यपि अपौरुषीय वेद में वक्ता न होने के कारण इच्छा रूप सन अर्थ का संभव नहीं है तो भी उपादान ग्रहण रूप फल के फल से विवक्षा का उपचार किया जाता है क्योंकि इच्छा का फल उपादान है जैसे लोक में भी जिस शब्द से अभेद जो पदार्थ उपादेय होता है वह विवक्षित कहलाता है और जो अनुपादेय होता है वह अविवक्षित कहलाता है इसी प्रकार वेद में भी उपादेय रूप से अभिध पदार्थ विवक्षित और उससे भिन्न अविवक्षित होता है उपादान और अनुपादान तो वेद वाक्य के तात्पर्य और अतात्पर्य से अवगत होते हैं इसलिए यहाँ सत्य संकल्प आदि जो विवक्षित गुण उपासना में उपादेय रूप से उपदिष्ट है वे परम ब्रह्म में उपन्न होते हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय में अप्रतिहत शक्ति होने के कारण परमात्मा ही सत्य संकल्प हो सकता है यह आत्मा जो आत्मा पाप रहित है।, है आत्मा स्वरूप जिसका ऐसा अर्थ है, सर्वगतवादी धर्मों से आकाश के साथ ब्रह्म का सादृश्य संभव है और जयान पृथ्व्या इत्यादि मंत्र भी इसी अर्थ को दिखलाते हैं और जब आकाश है आत्मा जिसका ऐसी व्युपत्ति करे तो भी समस्त जगत का कारण सर्वात्म स्वरूप ब्रह्म में आकाशात्मत्व हो सकता है इसलिए ब्रह्म के लिए सर्वकर्मा इत्यादि का वर्णन है इस प्रकार यहाँ उपासी रूप से विवक्षित गुण ब्रह्म में ही घटते हैं मनोमय यह जीव का लिंग है वह ब्रह्म में युक्त नहीं है यह जो कहा गया है वह जीवलिंग भी ब्रह्म में उपपन्न होता है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक ही है अतः जीव संबंधी मनोमयत्व आदि धर्म ब्रह्म संबंधी होते हैं उसी प्रकार तम स्त्री तु स्त्री है तू पुरुष है तु ही कुमार अथवा कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है तथा ही से उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाता है परंतु वह ब्रह्म ही से सब और हाथ पैर वाला और सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और श्रोत्र वाला है क्योंकि वह सबका कारण है अतः संसार में सबको व्यापक स्थित है यह श्रुति और स्मृति ब्रह्म विषयक है अप्राणो प्राण रहित, मन रहित और पवित्र है यह श्रुति शुद्ध ब्रह्म विषय है और मनोमय प्राण शरीर है यह श्रुति तो सगुण ब्रह्म विषय है इतना विशेष भेद है इससे यह अवगत होता है कि विवक्षित गुणों की उपपत्ति से पर ब्रह्म ही यहाँ उपास्य रूप से उपदिष्ट है सूत्र तीसरा अनुपत्तेस्तु न शारीर अनुपत्ते तो न अनुपत्ते उपासना के लिए विवक्षित सत्य आदि गुणों की जीव में उपपत्ति समन्वय न होने से न शारीर जीव उपास्य नहीं है किंतु तू ब्रह्म ही उपास्य है पूर्व सूत्र से विवक्षित गुण सत्य कामत्व आदि की ब्रह्म में उपपत्ति दिखलाई गई है अब इस सूत्र से शारी जीव में उन गुणों की अनुपपत्ति कही जाती है, है। पूर्वोक्त सर्वात्म न्याय से मनोमयत्व आदि गुण विशिष्ट है शारीर जीव तो मनोमयत्व आदि गुण युक्त नहीं है क्योंकि सत्य संकल्प आकाशात्मा इंद्रिय रही नित्य तृप्त पृथ्वी से महान इस प्रकार के गुण जीव में मुख्य रूप से उपपन्न नहीं होते शरीर अर्थात शरीर में रहने वाला ऐसा अर्थ है परंतु ईश्वर भी तो शरीर में रहता है ठीक शरीर में रहता है न कि शरीर में ही रहता है क्योंकि जयान पृथ्व्या वह पर ब्रह्म पृथ्वी से भी महान अंतरिक्ष से भी महान है आकाशवत आकाश के समान सर्वगत और नित्य है इस प्रकार ब्रह्म में व्यापकत्व का श्रवण होता है जीव तो शरीर में ही रहता है क्योंकि भोग के आश्रय शरीर को छोड़कर अन्य स्थल में उसकी स्थिति नहीं होती चौथा च स्मी इस में एतम प्रकृत ब्रह्म का कर्म रूप से व्यपदेश है और अभिसंभविता इस पद से जीव का कर्तृ रूप से उपदेश है इस कारण भी जीव उपास्य नहीं है किंतु मनोमयत्व आदि गुणों से ब्रह्म ही उपास्य है एतमित प्रत्या प्रत्याय इस देह से छुटकारा पाकर उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा इस प्रकार श्रुति में कर्म और कर्त रूप से दो का उपदेश है इससे भी जीव मनोमयत्व आदि गुणों से युक्त नहीं है यह एक प्रकृत मनोमय से युक्त आत्मा का रूप से रूप से से का करता है। यह पद उपासक जीवात्मा कर्ता रूप, से रूप से उपदेश करता है अभिसंभविताय उपास्य को प्राप्त करूंगा अन्य गति व्यवस्था के विद्यमान होने पर एकमे ही कर्म करपदेश युक्त नहीं है उसी प्रकार उपास्य उपासक भाव भी भेदाश्रित ही है इससे भी जीव मनोमयत्वादी गुणों से युक्त नहीं है सूत्र पांचवा शब्द विशेषण सूत्रार्थ शब्द विभक्ति के भेद होने से से से भी भी ब्रह्म ही उपास्य है, है, और इस कारण ब्रह्मजीव भिन्न क्योंकि यथा व्रहिर्वा जैसे धान य्यामाक व श्यामाक तंडुल है इस प्रकार अंतरात्मा में यह हिरणमय पुरुष है इस समान प्रकरण में समान अर्थ की प्रतिपादिक अन्य श्रुति में शब्द का भेद है अंतरा अंतरात्म अंतरात्मन यह सप्तम्यंत शब्द शारीर जीवात्मा का प्रतिपादन करता है और उससे भिन्न पुरुष यह प्रथमांत शब्द मनोमयवादी गुण परमात्मा का अभिधान करता है अतः दोनों में भेद प्रतीत होता है सूत्र छठा स्मृत सूत्राथ्वर सर्वभूता अर्जुन ठती स्मृति से भी जीव और ब्रह्म का भेद दिखलाया गया है अतः ब्रह्म ही उपासे है। सर्व हे अर्जुन, रूपी में हुए प्राणियों को, अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है इत्यादि स्मृति भी जीव और परमात्मा में भेद दिखलाती है यहां पूर्व पक्षी कहते हैं परमात्मा से भिन्न यह शारीर नाम वाला कौन है जिसका कि अनुपते अनुपते अनुपते इत्यादि सूत्र से प्रतिषेद किया जाता है नान्य इस परमात्मा में अन्य दृष्टा नहीं है और इससे अन्य श्रोता नहीं है इस प्रकार की श्रुति तथा क्षेत्र चापिमा विधि हे अर्जुन तुम सब क्षेत्रों में नजीव आत्मा भी मुझे ही जानो इस प्रकार की स्मृति भी अधीनता से परिचिन्न सा भाषा है उसी प्रकार देह इंद्रिय मन बुद्धि रूप उपाधियों से परिचिन्न हुए परमात्मा को ही अज्ञानी लोग जीव ऐसा उपचार करते हैं उपाधि तथा अज्ञान की अपेक्षा से तत्व है इस प्रकार आत्मा के एकत्व के उपदेश के ग्रहण से पहले कर्मत्व कर्तृत्व आदि भेद व्यवहार विरुद्ध नहीं है मैं हूं। होने पर तो बंधमोक्ष आदि सब व्यवहार की की ही हो जाती है सूत्र सात्वा अभकोक नेति त्यपदेशा चेतन निचावव अर्भकौकस्वात्पा चेत नीचा व्योमवत सूत्राथ अर्भकस्वात्षम आत्माहृदय इसुति अर्भक अल्पस्थान स्थिति और अन्यान इस शब्द से परम है से जीव ही है इससे उपास्य न इति यह भी नहीं कह सकते क्योंकि एवं अर्भक अणियस्व आदि धर्मों में निचा परमात्मा ही उपास्य है व्योमत्त सर्वगत होने पर भी जैसे आकाश सुई परिछिन्न होकर अल्पस्थान तथा तो परम सूक्ष्म कहा जाता है इसी प्रकार उपाधि के संबंध से ब्रह्म भी और अति कहा जाता है ही उपास्य है आत्मा, आत्मा मेरे हृदय के भीतर है इस प्रकार हृदय परिचिन्न स्थान होने के कारण अर्भक छोटा ओक स्थान अर्थात तो छोटे स्थान वाला होने से और अणि धन से अथवा यव से भी सूक्ष्म है इस प्रकार अल्पवाचक स्वशब्द से से उपदेश आरके अग्रभाग के समान का ही यहां उपदेश किया जाता है है सर्वव्यापक परमात्मा का नहीं ऐसा जो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए यहां पर कहते हैं यह दोष नहीं है जिसका देश स्थान परिच्छि है उसमें सर्वगतत्व उपदेश किस प्रकार भी उपन्न नहीं हो सकता परंतु सब जगह विद्यमान होने से सर्व व्यापक में किसी की अपेक्षा परिचिन्न देश का उपदेश भी संभव है जैसे समस्त पृथ्वी का अधिपति हुआ भी यह अयोध्या का अधिपति है ऐसा विपदेश होता है परन्तु सर्वगत हुआ भी ईश्वर पुनः किसी की अपेक्षा अर्भकवका और अनयान कहा जाता है धेय होने के कारण वह अर्भकवका और अनयान कहलाता है ऐसा हम कहते हैं जैसे शालीग्राम में यह विष्णु है ऐसा उपदेश किया जाता है वैसे ही अण्यस्तवादी गुण से विशिष्ट ईश्वर उस हृदय कमल में दृष्टव्य है ऐसा उपदेश किया जाता है वहां हृदय में उस परमात्मा को ग्रहण करने वाला बुद्धि विज्ञान वृत्ति है ईश्वर सर्वव्यापक होने पर भी हृदय में उपास्यमान होने से प्रसन्न होता है और उसको आकाश के समान समझना चाहिए सर्वव्यापक होते हुए भी जैसे आकाश सूची आदि के अपेक्षा अर्भकव का और अणियान व्यपदिष्ट होता है एवं ब्रह्म भी इस प्रकार ध्यान करने की योग्यता की अपेक्षा ब्रह्म में अर्भकौक और अणीय स्व है परमार्थ से नहीं यहाँ पर जो यह आशंका की जाती है कि ब्रह्म का स्थान हृदय है और हृदय स्थान प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है जैसे भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले शुकादी में अनेकत्व स अवयवत्व तथा अनित दोष देखने में आते हैं वैसे ही ब्रह्म में भी अनेकत्व अवयवत्व तथा अनित्यत्वादि दोषों की प्रसति हो सकती है परन्तु यह शंका भी उपर्युक्त आकाश के दृष्टान्त से दूर हो जाती है सूत्र संभोग प्राप्ति सम्भोग प्राप्ति ही थो। थो। संभोग प्राप्ति इति सर्व्यापक परमात्मा में चेतन होने के कारण जीव के समान सुख दुख के संभोग की प्राप्ति हो चिन्ह तो यह कथन युक्त नहीं है वैशिश्यत् क्योंकि दोनों में वैशिष्य है अर्थात जीव भोक्ता और परमात्मा अभोक्ता है इत्यादि भेद के कारण जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है अतः जीव के भोग से ब्रह्म में भोग का प्रसंग नहीं है इसलिए मनोमयत्ववादी गुणों से युक्त ब्रह्म ही उपास्य है भाष्यर्थ आकाश के समान सरोप ब्रह्म का सरो प्राणियों के हृदय में के के साथ संबंध होने होने तथा चैतन्य रूप कारण संभोग प्रसक्त होगा। और एक नमात्मा तो से भिन्न विज्ञाता नहीं है इत्यादि श्रुतियों से यह निश्चय होता है कि परमात्मा से भिन्न कोई संसारी जीवात्मा नहीं है अतः जीव और ब्रह्म के एक होने से पर ब्रह्म को ही संसार संभोग की प्राप्ति होगी ऐसा यदि कहो तो यह युक्त नहीं है क्योंकि जीव और ब्रह्म में विशेष है सब प्राणियों के हृदय के साथ संबंध होने तथा चैतन्य रूप होने से जीव के समान ब्रह्म में संभोग का प्रसंग नहीं है क्योंकि वैशिष्य है जीव और ब्रह्म में विशेष ही है एक जीव कर्ता भोक्ता धर्म और अधर्म साधन वाला तथा सुख दुख आदि वाला है दूसरा ब्रह्म जीव से विपरीत पाप रहित्वादी गुणों से युक्त है इस प्रकार इन दो इन दोनों में विशेष होने के कारण एक जीव तो आकाश आदि में भी दाह आदि का प्रसंग उपस्थित होगा और जिन वादियों के मत में जीव सर्वव्यापक तथा अनेक है उनके मत में भी इस प्रकार की शंका और उसका समा समाधान समान ही होगा और यह जो कहा है कि ब्रह्म के एकत्व से अन्य आत्मा का अभाव है अतः जीव के भोग से ब्रह्म में भोग की प्रसक्ति होगी इस विषय में हम कहते हैं उस अनभिज्ञ से यह पूछना चाहिए कि परमात्मा से अन्य आत्मा के अभाव का निश्चय तुमने किस प्राण से किया यदि कहो कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नान्यतो तो इत्यादि शास्त्रों से किया है तो हम कहते हैं शास्त्र के अनुसार ही शास्त्रीय अर्थ समझना चाहिए उसमें अर्ध जरती, जरतीय नहीं है अर्धजरतीय युक्त तत्व शास्त्री तो विशेषणों से उपलक्षित ब्रह्म का जीव को तो ब्रह्म है आत्म रूप से उपदेश करता हुआ जीव के ही भोक्तृत्व का निषेध करता है ऐसी स्थिति में जीव के उपभोग से ब्रह्म में उपभोग का प्रसंग कैसे हो सकता है यदि जीविका के साथ अभेद ज्ञान नहीं हुआ तो मि से ही जीव में उपभोग उपपन्न होगा। रूप ब्रह्मा का उस उपभोग के साथ संस्पर्श संबंध नहीं है अज्ञानी लोग आकाश में तल और मलिनता आदि की कल्पना करते हैं परंतु इतने से ही परमार्थतः आकाश तल मलिनता वा आदि वाला नहीं हो जाता इसलिए सूत्रकार कहते हैं न जीव जीव के के एकत्व होने पर भी और सम्य ज्ञान में विशेष है उपभोग मिथ्या ज्ञान से कल्पित है और एकत्व से दृष्ट है सम्यक ज्ञान से अनुभूत वस्तु मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग से संबंध नहीं रखती अतः ईश्वर में मात्र भी उपभोग, उपभोग की कल्पना नहीं की जा सकती अत्यधिकरण सूत्र 9 और दस सूत्र नौवा अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता चराचर ग्रहणात्, सूत्रार्थ चराचर ग्रहणात्, चराचर स्थाव और जंगम के ग्रहण होने से यहाँ भक्षक परमात्मा ही है अग्नि आदि नहीं यस्य चक्षत्र जो जिस परमेश्वर का ब्राह्मण तथा तो क्षत्रिय से उपलक्षित संपूर्ण चराचर जगत ओदन भक्षण करने योग्य भात है और सर्व प्राणीनाशक मृत्यु जिसका उपसेचन घी आदि है वह जहाँ है उसे कौन पुरुष इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है ऐसा कठोपनिषद में कहा गया है यहाँ ओदन और उपसेचन से सूचित कोई एक भक्षक प्रतीत होता है यहाँ क्या वह भक्षक अग्नि है या जीव अथवा परमात्मा ऐसा संचय होता है इस ग्रंथ में अग्नि जीव और परमात्मा इन तीनों के प्रश्नों का उपन्या इस श्रुति और लोक प्रसिद्धि से यही प्राप्त होता है तथा जीव भक्षक होना चाहिए क्योंकि तयअन्या पिप्पलम उस दोनों में एक तो स्वादिष्ट मधुर पिप्पल कर्मफल का उपभोग करता है ऐसी श्रुति देखी जाती है, है, परंतु परमात्मा भक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा न हुआ साक्षी रूप से देखता रहता है। ऐसी श्रुति देखने में आती है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यहाँ परमात्मा ही अत्ता होना युक्त है क्यों क्योंकि श्रुति में चराचर का ग्रहण है चर और अचर जंगम और स्थावर जगत तथा मृत्यु उपसेचन यहाँ भक्ष्य रूप से प्रतीत होते हैं ऐसे पूर्ण रूप से भक्षक परमात्मा से अन्य नहीं हो सकता परमात्मा तो संपूर्ण श्रुति में चर और अचर का ग्रहण तो उपलब्ध नहीं होता तो फिर सूत्रकार ने निश्चित सा मानकर चराचर का हेतु रूप से कैसे ग्रहण किया है यह दोष नहीं है क्योंकि मृत्यु रूपी उपसेचन के कथन से सब प्राणी समूहों की भक्ष्य रूप से श्रुति में प्रतिति होती है ब्राह्मण और क्षत्रियो को मुख्य होने के कारण उनका श्रुति में प्रदर्शन होना ठीक है क्योंकि जगत में अतः उनका है। दूसरा कर्मफल भोगे बिना साक्षी रूप से देखता रहता है इस श्रुति में भी परमात्मा भक्षक नहीं हो सकता ऐसा जो कहा गया है इस पर कहते हैं यह श्रुति वाक्य कर्मफल के उपभोग का प्रतिषेध करता है क्योंकि उसके सन्निहित समीप है किंतु विकार के सहार का प्रतिषेध नहीं करता कारण कि ब्रह्म सब वेदांत वाक्यों में सृष्टि स्थिति और सहार का कारण रूप से प्रसिद्ध है इसलिए यहां परमात्मा ही भक्षक होने योग्य है सूत्र दसवा प्रकरणाच प्रकरणात सूत्रार्थ न जायते इस प्रकरण से और क वेद यत्र इस रूप वेदिंग से में उक्त परमात्मा ही है इसमें भी परमात्मा ही यहाँ अत्ता भक्षक होना चाहिए क्योंकि न जायते मृत मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है इत्यादि प्रकरण परमात्मा का ही है प्रकृत का ग्रहण करना युक्त है क्था वह जहां पर है इस प्रकार उसको अधिकारी के बिना कौन जान सकता है ऐसा दुर्विज्ञान परमात्मा का ही लिंग है गुहाधिकरण सूत्र 11 ब्यारह और 12 सूत्र 11 व गुहा प्रविष्ठा वात्मा ही तदर्शनाथ लोके गुहाम प्रविष्ट परमे पर इस मंत्र में जीव और परमात्मा ही गुहा में प्रवेश किए हुए हैं बुद्धि और जीव नहीं तदर्शनाथ क्योंकि श्रुति में ऐसा ही देखा जाता है कहते हैं कि शरीर में में के के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्मस्थान में प्रविष्ट हुए अपने को भोगने वाले छाया और घाम के समान परस्पर दो तत्व है यही बात जिन्होंने तीन बार नचिकेताग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि उपासना करने वाले भी कहते हैं ऐसा कठबल्ली में कहा जाता है इसमें संचय होता है कि क्या यहाँ जीव बुद्धि और जीव निर्दिष्ट है अथवा जीव और परमात्मा यदि बुद्धि और जीव है तो बुद्धि जिसमें प्रधान है ऐसे शरीर इंद्रिय आदि संघात से विलक्षण जीव प्रतिपादित होगा वह भी मनुष्य के मरण के अनंतर कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है ऐसा संचय होता है अतः इस विषय में तुमसे निश्चित निर्णय पाकर मैं इस आत्मविद्या को जान सकू वरों में यह मेरा तीसरा वर है ऐसा प्रश्न किया गया है यदि जीव और परमात्मा हो तो जीव से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित होता है यह भी यहां प्रतिपादन करने योग्य है क्योंकि अन्यत्र धर्माद जो धर्म से पृथक और धर्म से पृथक तथा कार्य कारण प्रपंच से भी पृथक और जो भूत और भविष्य भविष्य से भी अन्य है इस तरह जिसको आप जानते हैं वही मुझे कहिए ऐसा प्रश्न किया गया है यहां शंका लोकम सुकृत सुक्रत के कार्य देह में यह लिंग है यह चेतन क्षेत्रज्ञ में संभव है और चेतन बुद्धि में नहीं पिबंत दो पिबने वाले इस दो पीने वाले इस से श्रुति दोनों में कर्मफल का उपभोग दिखलाती है अतः बुद्धि और जीव का पक्ष तो संभव नहीं है इस कारण से जीव और परमात्मा का पक्ष भी संभव नहीं है, कारण कि चेतन परमात्मा में कर्म फल का संभव नहीं है क्योंकि अनशन अन्यो अन्य बिना साक्षी रूप से देखता है ऐसे श्रुति है इस पर कहते हैं कि यह दोष नहीं है क्योंकि छत्रिणों गचंती छतरी वाले जाते हैं इस प्रकार एक छतरी वाला हो तो भी बहुत छतरी वाले ऐसा उपचार देखने में आता है इसी प्रकार एक पान करता हो तो दो पान करते हैं ऐसा कहा जाता है अथवा जीव पान करता है कर्म फलता है और ईश्वर पान कर्म फल का उपभोग कराता है पान कराते उपभोग कराते हुए ईश्वर में भी पान उपभोग करता है ऐसा कहा जाता है क्योंकि वाले में में भी भी और प्रसिद्धि देखी जाती है। है, है, बुद्धि जीव का का ग्रहण हो सकता है। क्योंकि में का उपचार है जैसे लकड़ियां पकाती है ऐसा प्रयोग देखने में आता है और अध्यात्म प्रकरण में दूसरे कोई दो पान करते हैं कर्म फल भोगते हैं, यह संभव नहीं है इसलिए बुद्धि और जीव का उपदेश है अथवा जीव तथा परमात्मा का ऐसा संचय होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व बुद्धि और का निर्देश प्राप्त होता है किससे? गुहाम यह विशेषण है। इससे चाहे शरीर रूपी गुहा हो अथवा हृदय गुहा हो दोनों प्रकार से बुद्धि तथा जीव गुहा में प्रविष्ट हुए उपपन्न होते हैं और संभव हो अर्थात गुहा में प्रविष्ट रूप से बुद्धि और जीव का ग्रहण संभव हो तो सर्वगत परमात्मा में विशिष्ट देश की कल्पना करना युक्त नहीं है सुकृत से लोके यह श्रुति वाक्य कर्म फल का अन दिखलाता है परमात्मा तो सुकृत और विषय कफल में नहीं रहता क्योंकि न कर्मणा न कर्म से बढ़ता है और न घटता है यह श्रुति है छाया तपो छाया और आतप के समान परस्पर विलक्षण है यह भी चेतन अचेतन में निर्देश उपपन्न होता है क्योंकि छाया और घाम के समान परस्पर विलक्षण है इस कारण बुद्धि और जीव को ही यहाँ कहना चाहिए सिद्धांती ऐसा प्राप्त होने पर हम कहेंगे इस प्रसंग में जीव और परमात्मा कहने चाहिए क्योंकि दोनों आत्मा चेतन और समान स्वभाव वाले हैं संख्या के श्रवण होने पर लोक में समान स्वभाव वालों की ही प्रती देखी जाती है जैसे अस्य गोहो इस बैल का दूसरा साथी खोजना चाहिए ऐसा कहने पर बैल के सजातीय दूसरे बैल को ही खोजा जाता है उसके विजातीय अश्व अथवा पुरुष को नहीं खोजा जाता इसलिए यह कर्मफल भोग रूप लिंग से जीवात्मा का निश्चय होने पर दूसरे की खोज में समान स्वभाव वाले चैतन परमात्मा की ही प्रती होती है परंतु ऐसा जो कहा गया है कि गुहा में प्रविष्टत्व देखने से सर्वव्यापक परमात्मा की प्रतीति नहीं होनी चाहिए तो इस पर हम कहते हैं कि गुहा में प्रविष्टत्व दर्शन से ही परमात्मा की प्रतीति होनी चाहिए क्योंकि गुहा में प्रविष्टत्व तो श्रुति स्मृति के अनेक बार परमात्मा का ही देखा गया है जैसे गुहा हितम गणम बुद्धि परमात्मा को जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष और शोक का त्याग कर देता है जो वेदन हितम श्रेष्ठ हृदय आकाश में स्थित बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट ब्रह्म को जानकर है वह सब कामों को प्राप्त करता है आत्मान बुद्धि गुहा में स्थित आत्मा का विचार करो इत्यादि श्रुति और स्मृतियों में है ब्रह्म का भी साक्षात्कार करने के लिए हृदय विशेष का उपदेश विरुद्ध नहीं होता ऐसा पहले कहा गया है स्वीकृत में कार्य देह में रहना तो चतुत्व के समान एकमे जीव में कर्मफल भोक्तृत्वादी होने पर भी दोनों जीव और परमात्मा में अविरुद्ध है छाया और आत्प समान यह कथन भी अविरुद्ध है क्योंकि संसारित्व और असंसारित्व ये छाया और आत्पके समान परस्पर विलक्षण है संसारित्व अविद्या है और असंसारित्व परमार्थिक है, अतः गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा तथा परमात्मा का ही यहाँ ग्रहण किया जाता है और किस कारण से विज्ञानात्मा और परमात्मा का ग्रहण किया जाता है सूत्र बारहवा विशेषणा चौ सूत्रार्थ और आत्मा रथिन विद्धि सौध्वन आरमाती इस प्रकार घंता और गंतव्यादि विशेषो से भी हृदय रूपी ग्रहा में गुहा में जीव और परमात्मा का ही ग्रहण होता है घंता और गंतव्य आदि विशेषण भी जीव और परमात्मा ही संभव है आत्मान रथिन तू आत्मा को रथि जान और शरीर को रथ समझ इत्यादि संदर्भ से रथ करते हैं और सोध्वन पारोती वह संसार मार्ग से पार उस व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है इससे परमात्मा की गंतव्य रूप से कल्पना करते हैं इसी प्रकार तम दुर्दर्शम गुढ़ मनु दुर्वेज्ञेय गुढ़माया में प्रविष्ट गुहा बुद्धि में स्थित गंभीर अनेक अनों से व्याप्त देह में स्थित चिरंतन अध्यात्म योग विषयों में से चित्त को हटाकर आत्मा में संलग्न करना उसकी प्राप्ति से आत्मा का मनन कर धीर पुरुष हर्ष और शोक को त्याग कर देता है इस प्रकार पूर्व ग्रंथ में भी मनता और मंतव्य रूप से दोनों ही विशेषित किए गए हैं यह प्रकरण भी परमात्मा है ब्रह्मविदो वी ब्रह्मविदा ब्रह्मविता कहते हैं इस प्रकार वक्ता विशेषका ग्रहण परमात्मा के स्वीकार करने पर ही संगत होता है इसलिए यहाँ जीव और परमात्मा ही कहने चाहिए द्वा सुपर्णा सयुजा दो सुंदर पक्ष वाले अर्थात समान धर्म वाले सदा एकत्र रहने वाले सहचर एक ही वृक्ष शरीर को आश्रय कर रहते हैं इत्यादि भी यही कठबल्ली का न्याय है रतम पिबंत इस कट में जिन दो का ग्रहण किया गया है उन दोनों जीव और परमात्मा को ही इस में भी भी ग्रहण किया गया समझना चाहिए अध्यात्म प्रकरण दवा इसमें लौकिक पक्षियों का वर्णन नहीं किया गया है इसमें तय अन्य पलम दोनों में एक मधुर कर्म फलों का भोग करता है इस प्रकार अदन भक्षण लिंग से जीवात्मा अवगत होता है और अनशन्यो अधिचाक दूसरा न भुगता हुआ प्रकाश करता है इन अभक्षण और, और चेतनत्व रूप लिंगो से परमात्मा अवगत होता है उसके आगे के मंत्र में सामान्य वृक्ष पुरुषों एक ही शरीर रूप वृक्ष में मुह्यमान यह देव मह देहमय हूं इस प्रकार देह से तादत में अभिमान को प्राप्त हुआ दीन भाव से मोह को प्राप्त होकर शोक करता है तब अनेक योग मार्गो से चित्त शुद्ध कर उस परमात्मा की महिमा को जानता है तब होता है। इन दोनों को ही द्रश्ट भाव, द्रश्ट भाव से हैं। दूसरे कहते हैं द्वा सुपर्णा यह मंत्र इस अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता क्योंकि पंगी रहस्य ब्राह्मण में उसका अन्य प्रकार से व्याख्यान किया गया है तो तयो अन्य पिपलम उसमें से एक मधुर कर्मफल भोगता है वह सत्व बुद्धि है और दूसरा बिना देखता रहता हैचक है।, है।, है।, है और क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा वाचक है ऐसा जो कहा जाता है वह युक्त नहीं है क्योंकि सत्व और क्षेत्रज्ञ शब्द अंतकरण तथा जीवपरक प्रसिद्ध है और उसी में पंगी रहस्य ब्राह्मण में तदेत सत्व जिससे स्वप्न देखता है वह यह सत्व है और जो यह शारीर उपद्रष्टा है वह क्षेत्रज्ञ है ऐसे ये दो सत्व और क्षेत्रज्ञ है ऐसा ही व्याख्यान किया गया है इस प्रकार यह दृक दवासुपर्णा इस अधिकरण के पूर्व पक्ष भाव सत्व शब्द से बुद्धि और क्षेत्रज्ञ शब्द से जीव के ग्रहण का प्रतिपादन नहीं करती वस्तुतः कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसारी धर्मों से युक्त शारीरिक क्षेत्रज्ञ यह विवक्षित नहीं है सब धर्म संसार धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वभाव चैतन्यमात्र स्वरूप यहाँ विवक्षित है क्योंकि अन्य परमात्मा न हुआ देखता रहता तत्वसी क्षेत्रजापी क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान इत्यादि स्मृतियों से भी यही अर्थ युक्त है केवल मंत्र व्याख्यान से ही तो वे दो सत्व और क्षेत्रज्ञ हैं इस प्रकार जानने वाले विद्वान में अविद्या कुछ भी संबंध नहीं करती इत्यादि वैताम ब्रह्म विद्या जीव के भाव कथन से ही संगत होता है परंतु इस पक्ष में तयो अन्या उन दोनों में एक मधुर कर्म फल भोगता है वह सत्व है इस प्रकार अचेतन सत्व में भोक्तृत्व वचन कैसे संगत होगा कहते हैं अचेतन सत्व में भोक्तृत्व कहूंगी इसलिए द्वासुपर्णा यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है किंतु चैतन्य क्षेत्रज्ञ में अभोक्तृत्व और, और ब्रह्मत्व सु, ब्रह्म स्वभावत्व कहूंगी इसके लिए सुख आदि विक्रिया विकार वाले सत्व में भोक्तृत्व का अध्यारोप करती है वस्तुतः कर्तृत्व और तो सत्व और क्षेत्रज्ञ के परस्पर स्वभाव के अविवेक से कल्पित है परमार्थ से तो दोनों में से एक में भी कर्तृत्व आदि संभव नहीं है क्योंकि बुद्धि है और क्षेत्र से, से कर्तृत्व सुतरा संभव नहीं है इस प्रकार यत्र अविद्या अवस्था में द्वित सा होता है वह एक दूसरे को देखता है इत्यादि से श्रुति स्वप्न में देखे हुए हस्ती आदि व्यवहार के समान अविद्या विषय ही कर्तृत्ववादी व्यवहार दिखलाती है और यत्तरा त्वस्या परंतु जहां इसके लिए सब आत्मा हो गया है वहां किस से किसको देखे इत्यादि से वह श्रुति ब्रह्मविथ में कर्तृत्वी व्यवहार का अभाव दिखलाती है अंतराधिकरण सूत्र तेरा से सत्रह सूत्र तेरा वा अंतर उपपत्ते अंतर ये अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस श्रुति से नेत्रम प्रतिपा पुरुष परमात्मा ही है छायात्मा आदि नहीं उपपत्ते है क्योंकि उक्त श्रुति प्रतिपादित आत्मत्व अमृतत्व अमृतत्व आदि धर्मों की परमात्मा में ही उपपत्ति होती है यह एशो अक्षिणी यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है ऐसा कहा है यह अमृत अभय और ब्रह्म स्वरूप है इत्यादि श्रुति तो है, है। यहाँ संचय होता है कि नेत्र अधिकरण वाला यह क्या छायात्मा अथवा जीव या इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता व ईश्वर का निर्देश है तो यहाँ क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी पुरुष के प्रतिबिंब यात्मा का निर्देश है किस से इससे की उसका दृश्यमान तो प्रसिद्ध है और यह एशो नेत्र में यह जो पुरुष दिखाई देता है इस प्रकार प्रसिद्ध के समान उपदेश भी है अथवा जीवात्मा विषय यह निर्देश युक्त है क्योंकि वह चक्षु से रूप को देखता हुआ नेत्र में सन्निहित संबंधित होता है इस पक्ष में श्रुति निर्दिष्ट आत्म शब्द भी अनुकूल संगत होता है अथवा नेत्रेंद्रिय का अनुग्राहक आदित्य पुरुष प्रतीत होता है क्योंकि अस्मिन् यह सूर्य प्रतिष्ठित ऐसी और अमृतत्व आदि का देवता संभव भी है परंतु स्थान विशेष के निर्देश से सर्वगत ईश्वर का ग्रहण संभव नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं चक्षु के अभ्यंतर पुरुष शब्द से यहाँ परमेश्वर ही उपदिष्ट है किससे इससे की प्रतिपादित गुणों को उसमें उसमें इससे की गुणों की गुणों उपपत्ति होती है। श्रुति में उपदिश्यमान गुण समूह परमेश्वर में ही घटते हैं स आत्मा तत्मसी वह आत्मा है वही तू है इस श्रुति से उपदिष्ट आत्मत्व मुख्य वृत्ति से परमेश्वर में उपन्न होता है अमृतत्व और अभयत्व श्रुति में परमेश्वर के लिए बार बार सुने जाते हैं इसी प्रकार यह अक्षिस्थान परमेश्वर के अनुरूप है अपहत पापमत्व पापरहित्व आदि के श्रवण से जैसे परमेश्वर सब दोषों से अलिप्त है वैसे अक्षिस्थान भी सब लेपों से रहित उपदिष्ट है क्योंकि तद्य तद्यप्य यदि नेत्र में घृत या जल डाले तो वह पलकों में ही चला जाता है ऐसी श्रुति हैयद सयदवाम इसको सयदवाम ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से इसे ही प्राप्त होती है।, उएव यही वामनी है क्योंकि यही वह यही सब प्राण प्राणियों के पुण्य फलों को वहन करता है और उएव निश्चय यही अक्षी पुरुष वामनी है क्योंकि आदित्य चंद्र आदि रूप से यही सब लोगों में प्रकाशित होता है इस प्रकार सैयदाम आदि गुणों का उपदेश भी उस परमेश्वर में ही उत्पन्न होता है इस उपपत्ति से अक्षय अभ्यंतर पुरुष परमेश्वर ही है सूत्र स्थानादि स्थानादि स्थान्यपदेशा च सूत्रार्थ और य चक्षुषी तिष्ठन ध्यान के लिए इस प्रकार स्थान आदि के कथन से सर्वगत परमेश्वर का स्थान भी हो सकता है अतः पुरुष परमेश्वर ही है आकाश के समान सर्वगत ब्रह्म का नेत्र रूप अल्पस्थान किस प्रकार हो सकता है इस पर कहते हैं यदि उस ब्रह्म का यही एक स्थान निर्दिष्ट होता तो यह अनुपत्ति होती परंतु यह पृथ्वी जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का नियमन करता है जिसको पृथ्वी भी नहीं जानती इत्यादि से पृथ्वी आदि अन्य स्थान भी उसके लिए निर्दिष्ट है उन स्थानों में चक्षुषित चक्षुषितिष्ठन जो चक्षु में रहता हुआ इस प्रकार चक्षु का भी निर्देश है स्थानादि आदि विपदेशात तो इस सूत्र में आदि पद के ग्रहण से यह कि ब्रह्म का केवल एक ही अनुचित स्थान नहीं देता, किंतु निर्दिश्योदित नाम उसका उत ऐसा नाम है अर्थात सर्व पापों से रहित होने से परमात्मा को उत कहा गया है और हिरण्यश्मू हिरण्यश्मश्रुह सुवर्ण के समान दाढ़ी वाला इत्यादि से नाम और रूप से रहित ब्रह्म का इस प्रकार का निर्देशमान अनुचित नाम रूप आदि भी दिखाई देता है ब्रह्म निर्गुण है तो भी नाम तथा रूपगत गुण गुणों से सगुण का उपासना के लिए स्थल स्थल पर उपदेश किया जाता है यह कहा जा चुका है जैसे उपासना के लिए विष्णु का शाद्राम में उपदेश विरुद्ध नहीं है वैसे सर्व व्यापक ब्रह्म का भी उपलब्धि के लिए विशेष स्थान में उपदेश विरुद्ध नहीं है यह भी पीछे कहा जा चुका है सूत्र पंद्रह सुख विशिष्टाभिधादेव चुख विशिष्टाभिधान तो सूत्रार्थ और प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म खुति में सुख विशिष्ट ब्रह्म का अभिधान है इससे भी यह अक्षिणी पुरुषो यह नेत्र के पुरुष परमात्मा ही है और यह अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस वाक्य में ब्रह्म का अभिधान है अथवा नहीं इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि सुख विशिष्ट के अभिधान से ही ब्रह्मत्व सिद्ध है प्राणो ब्रह्म प्राण ब्रह्म है, है, है।, है उसका ही यह अभिधान है क्योंकि प्रकृत का ग्रहण करना ही उचित है अर्थात श्रुत्युक्त प्रकृतवाचक यह शब्द से प्रकृत, प्रकृत ब्रह्म का ही ग्रहण करना उचित है आचार्यस्तु आचार्य तुझे इनके फल की प्राप्ति का मार्ग बतलायेंगे इस प्रकार गतिमात्र के अभिधान की अग्नियों अग्नि तो के आरम्भ प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म प्राण ब्रह्म है कम ब्रह्म है, है खम ब्रह्म है इस प्रकार अग्नियो का यह वचन सुनकर उपकौशल ने कहा विजानाम यहा हम सूत्रात्मा प्राण बृहत होने से ब्रह्म है यह मैं जानता हूं किंतु कम और खम को नहीं जानता अर्थात विषय और इंद्रिया के संयोग जन संयोगजन्य सुख और खम भूताकाश ये दोनों अनित्य और, और जड़ होने से किस प्रकार ब्रह्म रूप है यह मैं नहीं जानता अब इसका यह उत्तर है तदवाव कम निश्चय जो कम सुख है वही खम आकाश है और जो खम है वही कम है इस श्रुति में निर्दिष्ट खम शब्द भूताकाश में रूढ़ है यह लोक प्रसिद्ध है यदि उसके विशेषण रूप से सुखवाची कम शब्द का ग्रहण न करे तो नाम आदि प्रतीकों में जैसे ब्रह्म का उपयोग है वैसे ही प्रतीक के अभिप्राय से केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द प्रयुक्त है ऐसी प्रतीति होगी इसी प्रकार विषय और इंद्रियों के संयोग से जन्य सदोष सुख में कम शब्द की प्रसिद्धि होने के कारण यदि उसके विशेषण रूप से खम शब्द का ग्रहण न करे तो लौकिक सुख ब्रह्म है ऐसी प्रतिति होगी परंतु परस्पर एक दूसरे के विशेषित हुए कम और खम शब्द सुखात्मक ब्रह्म की ही प्रती कराते हैं उसमें यदि कम शब्द के उत्तर द्वितीय शब्द ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म शब्द का ग्रहण न करे रिपीट उसमें यदि कम शब्द के उत्तर द्वितीय ब्रह्म शब्द का ग्रहण न करें केवल कम खम ब्रह्म इतना ही कहे तो कम शब्द का विशेषण रूप से ही उपयोग खम भूतत्व की व्यावृत्ति करके चरितार्थ होने के कारण गुणभूत सुख ध्येय नहीं होगा ऐसा न हो इसलिए दोनों कम और खम शब्दों के उत्तर ब्रह्म शब्द का कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस प्रकार प्रयोग किया गया है गुणरूप सुख का भी गुणी ब्रह्म के समान ध्यान करना अभिष्ट है इसलिए वाक्य के आरंभ में वही सुख विशिष्ट ब्रह्म उपदिष्ट है और गार्ह आदि अग्नियों से प्रत्येक अपनी अपनी महिमा का, का उपदेश कर एशे सौम्य हे सौम्य यह अपनी विद्या और आत्मविद्याम हमने तुमसे कही इस प्रकार उपसंहार करती हुई पहले ब्रह्म का निर्देश है ऐसा ज्ञापन कराती है आचार्यस्तु ते गति वक्ता आचार्य तो तुझे गति कहेंगे गतिमात्र का निवारण करती है अर्थात के फल मात्र प्रतिज्ञा परमात्मा से भिन्न छायात्मा की विवक्षा का निषेध करती है यथा पुष्कर पलाश जैसे कमल पत्र जल से संबंधित नहीं होता उसी प्रकार जैसे ब्रह्म का मैं उपदेश करूंगा उसे जानने वालों में में पाप पाप कर्म का पाप का संबंध संबंध नहीं होता इस प्रकार पुरुष पुरुष को वाले निषेध करती हुई में ब्रह्मत्व दिखलाती है यह ऐशो अक्षिणी यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है वह आत्मा है ऐसा कहा इससे आचार्य प्रकृत ब्रह्म के ही अक्षिस्थान और संयद वामत्व आदि गुणों को कहकर उसके जानने वाले के लिए अर्ची आदि गति को कहूंगा ऐसा उपक्रम करते हैं सूत्र 16 सोलह कगत्याभि धानाश्च। चो और तपसा इस और इस प्रकार श्रुति स्मृति में सगुण ब्रह्म की उपासना का अनुष्ठान करने वाले की जो गति अभी है वही गति मार्ग नेत्रस्थ पुरुष को जानने वाले की है अतः अक्षिष्ट पुरुष परमेश्वर ही है भाषा इस हेतु से भी नेत्रस्थ पुरुष परमेश्वर ही है क्योंकि जिसने उपनिषद सुना है अर्थात जिसने सगुण ब्रह्म की उपासना की है उसे सगुण ब्रह्म उपासक की जो देवयान नामक गति, गतिर पाता स्वधर्म रूप तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या से आत्मा की खोज करते हुए ध्यान कर वे उत्तर मार्ग के द्वारा आदित्य लोगों को प्राप्त होते है यही प्राणों का आश्रय है यही अमृत है यही अभय है और यही परम गति है इसको पाकर फिर नहीं लौटते इस श्रुति में तथा अग्नि अग्नि अग्निशुक्ल उत्तरायण नामक ये देवता है मरण मरनान, मरणान्तर मरणान्तर इन देवताओं के मार्ग से जाने वाले ब्रह्मोपासक पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होते हैं इस, इस श्रुति में भी प्रसिद्ध है अथ यदु उपासक के देह अथवा न करे दोनों दशाओं में यह उपासक उपासना की महिमा से अर्ची अभिमानी देवता को ही प्राप्त होता है इस प्रकार उपक्रम कर आदित्य चंद्रमा आदित्य से चंद्रमा को चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है यहां से अमानव पुरुष इस उप उपासक कार्य ब्रह्म के पास पहुंचाता है यह देवपथ ही ब्रह्मपथ है इस मार्ग से जाने वाले उपासक इस मानव मंडल में नहीं लौटते इस प्रकार यहां नेत्रस्थ पुरुष को जानने वालों की भी वही गति दिखलाई जाती है जो ब्रह्मोपासक के लिए निर्दिष्ट गति है इससे यहां ऐसा निश्चय होता है कि ब्रह्म विषय प्रसिद्ध गति से अक्षिस्त पुरुष परमेश्वर ही है सूत्र सत्रह अनवस्थिभवाच नेतर अनावस्थित असंभवा च न इतर सूत्र अनवस्थित सर्वदा स्थिति न होने से और गुणों के असंभव होने से इतरह ब्रह्म भिन्न आदि भिन्नछायात्मा पुरुष न नहीं हो सकते भाष्यर्थ अक्षिस्थ पुरुष छायात्मा विज्ञानात्मा अथवा देवतात्मा है ऐसा जो कहा गया है उस पर कहते हैं परमेश्वर से भिन्न छायात्मा दिख यहाँ ग्रहण करना युक्त नहीं है किससे इससे उनकी अनवस्थिति है प्रतिबिंब रूप छाया का चक्षु में नित्य अवस्थान संभव नहीं है जब कोई पुरुष नेत्र के पास आ जाता है तब नेत्र में पुरुष की छाया दिखाई देती है उसके हट जाने पर नहीं दिखाई देती यह श्रुति होने पर अपने नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष का रूप से उपदेश करती है उपासना के समय प्रतिबिंब के कारणीभूत किसी पुरुष को नेत्र के पास बैठाकर उपासना करे ऐसी कल्पना करना युक्त नहीं है अस शरीर इसी शरीर के नाशांतर यह नष्ट हो जाता है इस प्रकार यह श्रुति छायात्मा की अनवस्थिति दिखलाती है असंभवादी गुणों के असंभव होने से पुरुष चायत्मा नहीं है, क्योंकि <सक्षिण> अमृतत्वादी गुणों की उस छायात्मा में प्रती नहीं होती उसी प्रकार संपूर्ण शरीर शरीर शरीरेंद्रिय के साथ समान संबंध होने पर भी विज्ञानात्मा की केवल चक्षु में ही अवस्थिति है ऐसा नहीं कहा जा सकता ब्रह्म सरो व्यापी है तो भी उसमें उपलब्ध्यर्थ हृदयादी देश विशेष का संबंध देखा गया है और अमृतत्वादी गुणों का असंभव विज्ञान में भी समान है यद्यपि यद्यप्ञान परमात्मा से ही है, तो भी अविद्या काम कर्म से उसमें मरण और भय अध्यारोपित है इसलिए उसमें अमृतत्व और अभयत्व उपपन्न नहीं होते संयत्वामत्वादि गुण भी ऐश्वर्य के अभाव से उसमें अनुपन्न ही है रश्मि भी ही रेशो किरणों द्वारा यह उसमें प्रतिष्ठित है इस श्रुति से यद्यपि देवात्मा की नेत्र में अवस्थिति हो सकती है तो भी उसमें आत्मत्व संभव नहीं है क्योंकि पराग्रूप बाह्य अनात्मरूप है पराग्रुप बाह्य अनात्मरूप है उसमें अमृतत्व आदि का भी संभव नहीं है कारण कि उसके उदय और प्रलय प्रति में कहे गए हैं देवताओं में अमृतत्व भी उनके अवस्थिति अपेक्षा से है उनका ऐश्वर्य भी परमेश्वर के अधीन है स्वाभाविक नहीं है क्योंकि भेषाद वातः पवते इस परमेश्वर के भय से वायु चलता है इसी के भय से सूर्य उदित होता है तथा इसी के भय से अग्नि और इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं और पांचवा मृत्यु भी इसके भय से गतायु लोगों के पास दौड़ता है ऐसा मंत्र है अतः यह समझना चाहिए कि पुरुष परमेश्वर ही है इस पक्ष में दिखाई देता है यह लौकिक ग्रहण शास्त्र की अपेक्षा से है विद्वत विषयक है अथवा प्ररोचनाथक है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए दूसरे बात का प्रथम भाग समाप्त